श्री ष्ण लीला प्रसंग तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तांत वीणा वादक महेश जी के समीप गमन वृंदावन में रहते समय श्री रामकृष्ण देव को वीणावादन श्रवण करने की इच्छा हुई किंतु उस समय वहां पर कोई वीणा वादक उपस्थित न रहने के कारण वह बात कार्यान्वित नहीं हो पाई काशी धाम वापस आने पर पुनः उनके मन में वह इच्छा उदित हुई तथा श्रीयुक्त महेशचंद्र सरकार नामक एक प्रवीण वीणावादक के घर पर हृदय के साथ उपस्थित होकर उनसे वीणा बजाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया महेश बाबू काशी के मदनपुरा नामक मोहल्ले में रहते थे श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध से उन्होंने उस दिन परम आनंदित होकर बहुत देर तक वीणा वादन किया वीणा की मधुर झंकार सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए तदनंतर अर्धबाह्य दशा उपस्थित होने पर वे श्री जगदम्बा से प्रार्थना करने लगे माँ मुझे होश में ला दो मैं अच्छी तरह से वीणा सुनना चाहता हूँ इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात उनके लिए बाह्य भूमि में रहना संभव हो सका था तथा आनंद के साथ वीणा वादन श्रवण करते हुए बीच बीच में उसके सुर के साथ अपना कंठ स्वर मिलाकर उन्होंने गाना गाया था अपराह्न के पाँच बजे से रात के आठ बजे तक इस प्रकार आनंदपूर्वक समय व्यतीत होने के बाद महेश बाबू के विशेष आग्रह से वहां पर कुछ जलपान कर वे मथुर बाबू के साथ के पास आए तब से महेश बाबू प्रतिदिन श्री रामकृष्ण देव के दर्शनार्थ आते थे श्री रामकृष्णदेव कहते थे कि वीणा वादन करते हुए वे एकदम विवल हो जाते थे काशीधाम से श्री मथुर बाबू ने गया धाम जाने की आकांक्षा प्रकट की किंतु श्री देव की उस विषय विशे में विशेष आपत्ति रहने के कारण वे उन संकल्प को त्याग कर सीधे कलकत्ता वापस आ गए हृदय के कथनानुसार इस प्रकार चार महीने तक तीर्थाटन करने के बाद बंगला सन 1275 सन अठारह सौ अड़सठ ईस्वी ज्येष्ठ मास के मध्य में श्री देव मथुर बाबू के साथ दक्षिणेश्वर वापस आ गए वृंदावन से श्री रामकृष्ण देव अपने साथ राधा कुंड श्याम कुंड की रज लाए थे दक्षिणेश्वर लौटने के पश्चात कुछ रज पंचवटी के चारों ओर बिखेरकर अवशिष्ट रज को अपने अपने हाथों से गाड़कर उन्होंने कहा था आज से यह स्थान वृंदावन के सदृश देवभूमि में परिणित हो गया है हृदय कहता था कि उसके कुछ ही दिन बाद विभिन्न स्थानों से वैष्णव गोस्वामी तथा भक्तों को मथुर बाबू के द्वारा आमंत्रित कराकर उन्होंने पंचवटी में एक महोत्सव का आयोजन किया मथुर बाबू ने उस समय गोस्वामियों को सोलह रुपये तथा वैष्णव भक्तों को एक एक रुपये की दक्षिणा प्रदान की थी हृदय की पत्नी का देहांत तथा उनका वैराग्य तीर्थ दर्शन से लौटने के कुछ दिन बाद हृदय की पत्नी का देहांत हो गया उस घटना से उसका मन कुछ काल के लिए संसार के प्रति उदासीन हो गया हम यह पहले ही कह चुके हैं कि हृदय भावुक नहीं था अपने छोटी सी गृहस्थी का उन्नति साधन कर यथास्भव भोग सुख में समय व्यतीत करना ही उसके जीवन का आदर्श था श्री रामकृष्ण देव के निरंतर संघ के फल स्वरूप उसके हृदय में कभी कभी उच्च भावों के उदय होने पर भी अधिक समय के लिए वे स्थायी नहीं हो पाते थे भोग वासना का कोई अवसर उपस्थित होते ही वह सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगता तथा जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसके मन में दूसरी चिंता का उदय नहीं होता था इसलिए श्री रामकृष्ण देव की समग्र साधना हृदय के दक्षिणेश्वर में रहते समय अनुष्ठित होने पर भी उनके लिए उन्हें देखने या समझने का बहुत कम योग प्राप्त हुआ था फिर भी हृदय का अपने मामा जी के प्रति यथार्थ प्रेम था तथा उन्हें जब जैसी सेवा की आवश्यकता होती थी तभी उस कार्य को वह अत्यंत यत्नपूर्वक किया करता था फलतः हृदय के अंदर साहस बुद्धि तथा कार्यकुशलता का विशेष विकास हुआ था साथ ही प्रख्यात साधकों से अपने मामा जी की अलौकिकता को सुनकर तथा उनमें दैवीय शक्तियों का प्रकाश देखकर उसके मन में विशेष बल संचार भी हुआ था उसकी यह धारणा हुई थी कि मामा जी जब उसके लिए प्राणों से भी प्रिय हैं तथा सेवा के द्वारा जब उनके विशेष कृपा पात्र बनने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है तब आध्यात्मिक राज्य के फल समूह भी एक प्रकार से उसकी मुठ्ठी में ही है जब वह उन फलों को प्राप्त करना चाहेगा तभी उसके मामा जी दैवी शक्ति के प्रभाव से उसे प्राप्त करा देंगे अथवा परलोक के संबंध में उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ दिन गारहस्थ्य सुख भोगने के पश्चात फिर वह परलोक के विषय में ध्यान देगा पत्नी वियोग विधुर हृदय तब यह सोचने लगा कि अब उसके लिए वह समय उपस्थित हुआ है पहले की अपेक्षा अब अधिक निष्ठा के साथ श्री जगदम्बा के पूजन में उसने अपना चित्त संलग्न किया तथा वस्त्र एवं यज्ञोपवीत उतारकर कभी कभी वह ध्यान करने लगा तथा उसे भी श्री रामकृष्ण देव की तरह आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो सके तदर्थ वह उनसे विशेष आग्रह करने लगा श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है उनकी सेवा से ही उसे सब फलों की प्राप्ति होगी तथा वे दोनों ही यदि भगवत भाव में विभोर होकर आहार निद्रा आदि शारीरिक चेष्टाओं को भूल बैठे तो कौन किसे संभालेगा उसने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया तब विवश होकर श्री राम कृष्ण देव बोले माँ की जो इच्छा है वही होगा मेरी इच्छा से हो ही क्या सकता है माँ ने मेरी बुद्धि को पलटकर मुझे इस स्थिति में लाकर नाना प्रकार की अद्भुत उपलब्धियाँ प्राप्त कराई है माँ की इच्छा होने पर तुझे भी वह स्थिति अवश्य प्राप्त होगी इस वार्तालाप के कुछ ही दिन बाद पूजन तथा ध्यान करते समय हृदय को ज्योतिर्मय मूर्तियों के दर्शन तथा अर्धवाह्य भाव होने लगे मथुर बाबू ने एक दिन हृदय को इस प्रकार भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव से कहा बाबा हृदय को यह क्या होने लगा है तब श्री रामकृष्ण देव उन्हें समझा बोले हृदय का यह ढोंग नहीं है किंचित दर्शन के निमित्त उसने व्याकुल होकर माँ से प्रार्थना की थी इसीलिए उसे ऐसा हो रहा है इस प्रकार दिखा समझा कर माँ पुनः उसको शांत कर देगी मथुर बाबू ने कहा बाबा यह सब तुम्हारा ही खेल है तुमने ही हृदय की यह अवस्था उत्पन्न की है तुम ही अब उसके चित्त को शांत कर दो हम दोनों नंदी भृंगी की भांति तुम्हारे समीप रहेंगे सेवा करेंगे हम लोगों के लिए ऐसी अवस्था की क्या आवश्यकता है